वस्तवीता अपेक्षा शोकमो और वक्त होते वास्तव स्थिति वास्तव स्थिति को अपेक्षा करके शोक मोहन नहीं करना चाहिए ये केवल नहीं है अपने धर्म की अपेक्षा करके भी शोक मोहन नहीं करना चाहिए वक्तभूत वास्तव स्थिति है वास्तव नित्य है इसे शोक मोहन नहीं करना चाहिए केवल इतने नहीं अपने धर्म क्षेत्र का धर्म की करके भी समझ करके शोक करना चाहिए और किसी गया था? ये था? नहीं। धर्म चादेक्ष न्यायावस्तंभेन शोकमोहापन से इत्यादि उतवा तस्व उपसंहस किमित पार्थर्शन उपस सधर्मा चार नविकम्पित तो महर्षि कहा था उन्हें श्वक के द्वारा युक्ति को आश्रय करके शोक मोह अपना से तात्पर्य में उपत्ता शोक मोह नहीं करना चाहिए ये तत्पर्य तात्पर्य से कहा गया वही उपासन करना चाहिए इसलिए तुमको शोक मोह नहीं करना चाहिए गुरुपसारण न करना चाहिए किमित परमार्थ दर्शन उपासन देते और परमार्थ दर्शन उपसारण करते है ये सुबह मार्ग दर्शन उपसार करते आगे संख्य क्यों उपसार करते श्लोक मोह अपन लौकिक न्याय सधर्म अभी चादी से इत्यादि श्लोके शोक मोहन का नहीं है लौकिक अन्याय कहा गया है में विचार विचय इत्यादि श्लोक के द्वारा कहा गया न तो तात्पर्य न उसमें तात्पर्य नहीं तात्पर्य तो परमार्थ दर्शन के परमार्थ दर्शन तो यह प्रकृतम यही पत्र नहीं परमार्थ दर्शन उसका जो कहा गया है उसका उपसार करते है ठीक है नहीं। किमित संसा श्लोक श्लोकमोह अपन सधर्मी इत्यादि अतिथि श्लोक सधर्मी चाराच्य यहाँ से चा लेकर के श्लोक के द्वारा श्लोकमोह स्वजन मरण गुरुवादी भटशंका निमित्त स्वजन के मरण गुरुवादी के भट की आशंका है आशंका है निमित्त योग श्लोकमोह तो शोक मोह मोह आशंका निमित्त अपने जन के मरण गुरु आदि के डोद आशंका के कारण जो शोक मोह होता है वो होता है साम्य ज्ञान प्रतिबंध प्रयोग ये शोक मोह अपरो ज्ञान आत्मज्ञान का प्रतिबंध है बहुत शोक मोह भ्रम होता रहेगा तो ज्ञान नहीं हो सकता है इसको अपनयन करने के लिए निवृत्ति के लिए वर्णनाश्रम धर्मम अनुतिष्ठत वर्ण आश्रमों को ते वर्ण आश्रम के अनुसार शास्त्र भीतर जो कर्म वही धर्म है ऐसा जो अनुष्ठान पड़ता है उसको स्वर्ग अधि सिद्धि स्वर्ग अधिप्राप्त होगा न अन्यथा अन्य प्रकार से नहीं इसी अन्य व्यक्ति का आश्रमों को लोक प्रसिद्ध न्याय ये न्याय अन्य व्यक्ति जो कर्म करेगा शास्त्र भीत वर्णाश्रम धर्म करेगा तो स्वर्ग अधिप्राप्ति सुख प्राप्त होगा नहीं तो नहीं ये लोक प्रसिद्ध है यद्यपि दिखाया तथा तो नो तात्पर्य उक्त है वस्तुता यही तात्पर्य ऐसा नहीं तो फिर क्या है किंतरी तात्पर्य उक्तम तात्पर्य से क्या कहा गया पर प्रकृतम तत्व उत्तम उपस ये परमार्थ दर्शन पहले आरम्भा ना तो नहा से लेकर के परमाथदर्शन तो य प्रकरण इत्यादि सप्तमिया परामर्श दें सप्तमी यह उसमें न तो हम जाए निका सब पहले थे आत्मा नित्य है यही सब आरम्भ हो गया उत्तम पहले कहा न जाए इत्यादि श्लोक के द्वारा प्रतिपादन किया गया आत्मा नित्य है नित्य होने नहीं करना चाहिए अभी के लिए ये प्रयोजन मारा अभी क्यों करते है परमा तब से उत्तम उपाय अभिहिता करके एसा अभिताइ थी शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शन आय शास्त्र के विषय के विभाग दिखाने के लिए ये कहते श्लोक देते भीता सांखे योगे तिमान बुद्धि त्रिमान सुनो बुद्ध युक्त यार बुध्याया पाथ कर्म बंधम प्रहायसी कर्मबंधम प्रभाषाया सांख्ये बुधे योग बुध्याया पाथ कर्म बंधम प्रभास्यसी बुद्धि ते सा सांख्ये अ ये जो उपदेश किया गया बुद्धि कही गई, तो सांख्य के विषय में ज्ञान के बुद्धि कही गई। योगे, तु, इमाम योगे तु, तो इमाम चुनो योगे तो इमान बुद्धि योग विषय बुद्धि दो है ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा ज्ञान योग के विषय में बुद्धि कही गई और योग में कर्म योग के लिए इमाम बुद्धि चुनो जैसे बुद्धि योग में यया बुद्धियाुक्त हे पार्थ कर्मबंधम प्राषित इसी बुद्धि से योग बुद्धि से युक्त होकर के कर्म करने पर कर्म ही बंध है कर्मबंधन प्रकर्शन हाथी क्या कर देगी कर्म रूप बंधन नहीं हुआ इसे बुद्धि से युक्त होकर कर्म करने पर वस्तु द्वारा विषय निष्ठा दो शास्त्र का विषय शास्त्र विषय विभाग प्रदर्शन शास्त्र का विषय क्या है निष्ठा दो वस्तु द्वारा दो, दो निष्ठा शास्त्र का विषय तरह कस्य तेन विभाग प्रदर्शना करके दिखाने के लिए परमार्थ दर्शन परमादर्शन उपस परस करके अभी कर्मयोग हो न किमित अस्त्र से प्रदर्शति शास्त्र के विषय विभाग विषय का विभाग यहाँ क्यों दिखाते है त्र उत्तरोत्री तो हो विभाग प्रवृत्ति प्रतिपत्ति संभवत आगे ही उसके विभाग की प्रवृत्ति हो सकती है उसका ज्ञान भी हो सकता है तो अभी क्यों लिखा दे ऐसा संकरण से कहते सत्र यही ही दक्षिण पुनः शास्त्र विषय विभाग यहाँ यदि शास्त्र का विषय विभाग दिखाएंगे तो आगे जो कहेंगे ऊपर तो ज्ञान योग्य न कर्म योग्य योग्यन संख्या के लिए ज्ञान योग से योग्यो कर्म योग के लिए कर्मयोग से निष्ठा दो विषय शास्त्र दो निष्ठा को विषय करने वाला शास्त्र आ गया है सुखम प्रभति से सुख से प्रवृत्त होगा विषय विभाग है ना सुखम ग्रही और श्रोता विषय विवाह करके ये शास्त्र के विषय को सुख से ग्रहण करेंगे दो विभाग अलग अलग कर को ज्ञानियों के लिए ज्ञान योग कर्मयुग के लिए कर्मयुग ये दो विभाग है ज्ञान निष्ठा और कर्म कर्मनिष्ठा ऐसा करके बताते हैं ये शास्त्री विधि है टीकाने शास्त्र प्रवृत्ति है सब पद्यार्थम शास्त्र की प्रवृत्ति सुपल है और श्रोता ज्ञान प्रतिपति ज्ञान ही हो इसलिए आदो विषय विभाग सूचना पहले विषय विभाग सूचना कर देते ताकि स्पष्ट आई ज्ञान योगे संख्या न कर्मयोगे नोगिना उपसहार से फलव शास्त्र के उपहार संख्योग सर के अभी कर्मयोगे वाले फल सफल तमे उपसह अवतरती उपसभाषण अत आह पर विषयान टीका ज्ञान निष्ठा उक्ता उपसहित जो परमा तत्व को विषय करने वाले ज्ञान निष्ठा जो कही गई उसका उपसार करके भक्ष्यमाण संग्रहणा थी बुद्धि को संग्रह कर संकेत से कहते ऐसा हेतु ऐसा योग हेतु मानसून श्लोक में तामे बुद्धि विशिष्ट फलवर्तन अविष्ट होते वो जो विशिष्ट फलपथन करके योग बुद्धि की स्तुति करते भगवान बुद्धिया युक्त कर्म बंधे बुद्धिया युक्त क्रम बंध ये श्लोक तो की व्याख्या करते तब तो तकसारागम तो विभजते उपसार भाग का व्याख्यान करते भगवान काश्य का ऐसा सेव्यम अभिहिता अभिदा कर तो उठा बुद्धा का तो अभिग्रह तथा फिर अभिता मंत्र का ही उगता सांख्य के विषय में सांख्य का परमार्थ वस्तु विवेक विषय परमार्थ वस्तु के विवेक के विषय में ये बुद्धि तुमको कड़ी यही बुद्धि का ज्ञान बुद्धि शब्द से टीका में अंतकरण विषय तुम तो जावर्ती अंतकरण को मनोबुद्धि भी कहते तो यहाँ का अंतकरण है लेना ज्ञान है लेना बुद्धि ज्ञान है सहकार निरपेक्ष से विचित्र जो सांख्य बुद्धि हुई सहकारी कारण के बिना ये ज्ञान से निशिष्ट है उसका फल है अतः साक्षात शोक मोहा संसार हेतु दोष निवृत्ति कारण जो ज्ञान है साक्षात ही संसार हेतु दोष निवृत्ति का कारण है संसार क्या है शोक मोह शोक मोह आदि से जन्म जरा जितने सो शोक मोह का साधन संसार का हेतु का है अज्ञान दोष अनिवृत्ति का कारण ज्ञान है पीता में शोक मोह राग द्वेषो कर्तृत्व भक्तृत्व इत्यादि अनर्थ संसार शोकम हो रागदेश उसके कारण कर्तृत्व भक्तृत्व ये सब जितने अनर्थ है ये संसार तस्य हेतु दोष उसका हेतु दो दो हे दो ही दोष है क्या दोष है स्वाजान हेतु ही दोष है स्वच्छ अज्ञान साज्ञान अज्ञानी दोष तस्य निवृत्त उसकी निवृत्ति के लिए निरपेक्षम कारण ज्ञान ज्ञान उसका कारण किसी सहकारी का नहीं करता ज्ञान होते अज्ञान नष्ट होता है निरपेक्ष कारण निर्गत अपेक्षा निरपेक्ष कारण अज्ञान निवृत्त ज्ञान से अन्य व्यतिरिक समिगत साधन तो आदित्य ये दिखा गया ज्ञान अज्ञान की निवृत्ति के लिए निरपेक्ष कारण क्यों कहा ये लोक में दिखा गया अन्य व्यतिरिक समधिगत साधन अन्या व्यतिरिक समिगतम अन्य व्यति समिगतम अन्य व्यति समाधिगतम साधनम इस अन्य व्यक्ति समाधिगत साधन अन्य और व्यरक द्वारा समय का ज्ञान तो ज्यान, ज्यान है, ये साधन है कम ज्ञान अज्ञान के निवृत्ति के ज्ञान में साधनोत्तर होता है वो साधनत्व अन्य व्यतिरिक्त से निश्चित होता है रज्ज के अज्ञान से सर्व अधिकता है रज्ज ज्ञान होते ही रज्ञान हो जाता रजु ज्ञान होते ही रज्ञान की अनुभति ज्ञान नहीं तो अज्ञानुति नहीं होती तो ज्ञान सत्य अज्ञान अनुभति सत्तम ज्ञान अभाव अज्ञान अनुभव अभाव अन्वय से तत्सत तत्सतम ज्ञान सत्य अज्ञान अनुभूति सत्यम योग्य अन्वय रिष्ठान रज्जु ज्ञान नहीं हो अज्ञान अनुभ्य नहीं होती ये व्यक्ति अन्य व्यक्ति के द्वारा कारण निश्चय होता जिस प्रकार कपाड़ घटे कारण है वो तो अन्य व्यक्ति निश्चित होता है कपाल सत्व घट सत्व और कपाल भाव है घट अभाव इसलिए कपालम घट से कारण ये निश्चय होता है ठीक इसी प्रकार ज्ञान ही अज्ञान अनुभूति का कारण ये निश्चय होता है क्योंकि ज्ञान होने पर अज्ञान अनुभूत तो होता है जैसे सुखी के अज्ञान से रजत भरण होगा सुखी के ज्ञान हो गया तो सुख ज्ञान नष्ट होता है रजत भ्रम नष्ट हो जाएगा सुक्ति ज्ञान जब का नहीं होता है सुखी अज्ञान रहता है रद्रम होता है इसलिए ज्ञान अज्ञान अज्ञानिवृत्ति के लिए निरपेक्ष का होना ये अन्य व्यक्त के द्वारा तो निश्चित होता है इसी प्रकार संसार हेतु है स्व तो अज्ञान अपने स्वरूप का अज्ञान ही संसार के हेतु तो, और स्वरूप के ज्ञान हो जाएगा तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी स्वरूप तो ज्ञान बंध स्वज्ञान नित्य मुक्त स्वरूप के अज्ञान से बंध और स्वरूप ज्ञान से मुक्त नित्य मुक्तता तस्मा यत्न न मुख्यार्थी जानिया तत्तमात्मा न इसलिए जो मुख्य चाहता है यत्न से अपने तत्व को जान जानिया तत्तम आत्म तत्व को जाने उसे अज्ञान नहीं होते योगे तो इनाम इनाम प्रभु इत्यादि व्याक्र योग शब्द से प्रकृति योगे तो इनाम सुन योग सुनते ही थोड़े आसन प्रणाम सिखाने वाले कहते हमारा मत चित्तवृत्ति निरोध विषयत्म विरोवृत्ति निरोध से कहा गया ये योग यहाँ नहीं चित्तवृत्ति निरोध विषयत्म विरोध विषय से करते तत्प्राप्ति भाष्य में क्या है योग हेतु योग क्या है तत्प्राप्ति उपाय ज्ञान प्राप्ति का उपाय योग तत्प्राप्ति उपाय कैसे तत्व से किसको लेना प्रकृतम मुक्ति उपरूतम ज्ञान तत्पन पराम मुक्ति के रूप में मुक्ति का साधन ज्ञान ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म प्राप्ति का उपाय ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति का उपाय है कर्म निष्ठा है ज्ञान निष्ठा है उपेयोग उसका उपाय है कर्मनिष्ठा और कर्मयोग को योग शब्द पराम ज्ञानो उपाय में प्रकटे ज्ञान उत्पत्ति का उपाय है योग कर्मयोग कैसा है स्पष्ट करते ही निसंगतया द्वंद प्रहान पूर्वक ईश्वर आराधना कर्म योगे कर्मानुष्ठान समाधि योगे चनतरमे उच्चमा बुद्धि सुणु ये करते निग होकर संग हो निस क्या है फल की इच्छा नहीं रखे फल इच्छा हो तो, तो आसक्ति संग नहीं आसक्ति नहीं तो फल इच्छा रहित हो द्वंद्व पढ़ापूर्वकों द्वंद्व उसने राज उदय छोड़ करके ईश्वर आराधना थे बस कर्म केवल करना है शास्त्र में भी तो ये मेरा कर्तव्य और उससे ईश्वर की तृति ईश्वर की आराधना ईश्वर की पूजा के लिए कर्म योगे कर्मानुष्ठान कर्म का अनुष्ठान और तो समाधि की तरफ तो ज्ञान तो प्राप्त तो होगा समाधि योगी हो सर अनंतरम से उच्च मान बुद्धि सुनो ईमान मतलब ये बुद्धि अब के अनंतरम ये उच्च माना अभी कहने वाले सुनो ठीक टीका फलाभिस तुम निसंग फलाभिसा नहीं के बुद्धि में सहुति प्ररोचनार्थम उसी बुद्धि की स्तुति करते भगवान प्ररोना के लिए टीका में बुद्धि प्रयोजन हुआ है बुद्धि की स्तुति का प्रयोजन क्या है प्ररोचनार्थम रुचि करो अभिष्ठता है बुद्धि श्रद्धा तव्या सती अनुष्ठाताराम अधिक रोची तेन स्तुति अर्थवती चर्च अभिष्टता बुद्धि बुद्धि की जब स्तुति की गई तो उसे बुद्धि में श्रद्धा होगी श्रद्धा तव्या सती श्रद्धा होने पर अनुष्ठाताराम अधिक रोती अनुष्ठातार होती बुद्धि प्रेम स्तुति अर्थवृति से स्तुति है कर्मानुष्ठान विषय बुद्धि है कर्मबंध से कुत्तोति कर्मानुष्ठान विषय की बुद्धि कर्म बुद्धि उसकी स्तुति करते उससे कर्मबंध की कैसी निवृत्ति होगी कर्मानुष्ठान विषय की बुद्धि आगे कहीं योगी बुद्धि योग स्त्री में आप सुनो योग होगा कर्मानुष्ठान के बुद्धि कहेंगे कर्मानुष्ठान विषय करने वाली बुद्धि उससे कर्मबंध यह कर्मबंध प्राय तो कर्मबंध की कैसे होगी? नहीं तत्व तो ज्ञान अंतर है न समलम कर्म आत्म सत्य तत्व तो ज्ञान के बिना कर्म का तो त्याग नहीं हो सकता है तो कर्मानुष्ठ जिससे की बुद्धि के द्वारा से त्यागृत हो जाएगा ऐसा संतान के साथ बुद्धिया योग विषय आयुक्त तो है जिस योग विषय बुद्धि से युक्त होकर के कर्मबंधम प्रहार से कर्मबंध कर्म कर्म कर्म कर्म है कर्म कर्म एवं बंध कर्मबंध कर्म क्या धर्मा धर्म के पुण्यपात ही कर्मी वही बंध है कर्मबंध्य तो कर्म को कैसे प्रकर्षण त्याग हो जाएगा उसका उत्तर ईश्वर प्रसाद निमित्त ज्ञान प्राप्ति एवं पिता कर्म करने से अपने वर्णाश्रम भी कर्म करने पर फल्चा रहित होकर ईश्वर प्रसाद ईश्वर की प्रसन्नता वही निमित्त ईश्वर प्रसाद निम्न अन्य ईश्वर प्रसाद के कारण ज्ञान की प्राप्ति होगी ज्ञान ज्ञान प्राप्ति क्या पाठ है प्राप्त एवं प्राप्त पाठ है प्राप्त एवं कई पाठ है ज्ञान प्राप्ति ज्ञान की प्राप्ति होती तथा ज्ञान प्राप्त एवं ज्ञान प्राप्ति से ही कर्म बंध का त्याग होगा कि साक्षात कर्म अनुष्ठान बुद्धि के द्वारा ही कर्म अनुष्ठान से कर्म करेगा फलाभि संदेहित हो करेगी सर्व तो कर्म से ज्ञान प्रत्युगण की कर्म क्या बोलेगा न कर्माष अनेशिक फलव न कर अनेकान लुचित दोषवत्वाच जो बुद्धि न श्रद्धे तथा शंका करते कर्मानुष्ठान से कर्म करेंगे क्या निश्चय मिले फल मिलेगा अनेकांतिक फलते नहीं अनेकांतिकम फल निश्चय उसका फल ऐकांतिकम है अवश्य फल मिलेगा ऐसा कोई जरूरी नहीं कोई पता नहीं शंका करने वाले कहते कर्म करेंगे पता नहीं क्या कर्म फल मिलेगा नहीं मिलेगा केवल किसको मिलेगा कौन मिलेगा तरी तो क्या हुआ कर्मानुशांश किंचित कर न किंचित कर अनुवास में किंचित करनी अनेक अन्य कलुषित्व दोषवत्वा और कर्म करने से अनेक अनर्थ से दूषित कहीं को चिंता करना पड़ता है कितने कर्म करना पड़ता है देना पड़ता है ये सब कलुष्य से युक्त है दोष वाला है तो योग बुद्धि न श्रद्धेया योग बुद्धि ने नहीं करनी चाहिए यह शंका है ऐसा शकांश सप्तराह से किंच इसके लिए कहते अन्यत क्या है अन्य किंचित है किंच अन्य आरोपी जी कहते क्या कहते कर्माषान से आवश्यकते कारण कर्मानुष्ठान अवश्य करना चाहिए इसलिए कारण कहते कर्मणा सह समाधि अनुष्ठाशक्य अनेंतराय संभवाद साक्षात्कार से, से दीर्घ कालाभ्यासाध्य एक जन्म असंभवात् अर्थात योगी ग्रश्यत अनपत की संख्या कर्मण सामाजुम अशक्य था, था कर्म तो करते समाज नहीं करता है। तो कर है। अनेक अंतराय अभिघन संभवेगा तत्फल से जो ज्ञान का कारक्षात्कार दीर्घ काल अभ्यास साध्य से बहुत काला कर, अभ्यास करने छोड़ता है एक स्वीन जन्म नहीं तो एक जन्म में क्या होगा बहुत जन्म छोड़ता है और योगी अभी कर्म करेगा अर्थात योगी भ्रष्टेत भ्रष्ट हो जाए अन्य अनर्थ होते नेक्रमणस्ती नेक्रमण प्रत्यवायो नीदे प्रत्यवायो नीचे सर्पमप्य धर्म से मह तो भयास तो नास्ती ये मुख्य मार्ग में कर्मयोग में अभिक्रम आरंभ जो कुछ कर्म आरभ करते तो उसका नाश व्यस्थ नहीं होता है फल देवना नहीं होता है और प्रत्यवाण नीत कर्म करने पर तो जो अनर्थ कलुषित है जैसे चिकित्सा शास्त्र में औषध दे देते हैं कभी कभी कोई औषध ठीक नहीं दे पाया रोग निश्चय नहीं कर पाया रोग बढ़ गया कभी रोग मर जाता है इसी प्रकार इसमें कोई प्रत्यय नहीं अनर्थ नहीं है जैसे शास्त्री में कहा गया ऐसे कर्म करेगा तो पूरा किसी अनर्थ कलुषित है दो ऐसा नहीं है धर्म से स्वपम महत्व बढ़ है ये जो शास्त्र जो धर्म है योग मार्ग कर्म योग, जैसे शास्त्री में कहा इसे थोड़े भी करता है तो महत्व भैया महत्व क्या है ये संसार जन्मगुणा की संसार है उससे भी रक्षा करता है थोड़े भी कर्म करेगा तो इसलिए इसमें कोई हानि समर्थ की संभावना ही नहीं है योग में टीका में प्रतीक उपासकर्ष नकार से पुनर्नुगुण्ते नास्तिक अनुवाद भाष्य में नेह मोक्ष मार्गे कर्म योगे तस्य नारम्भ तस्ती देखो नेह में न आया नेह मोक्ष मार्गे नेह तो श्लोक में आया उसको नेह ही कह दिया प्रति से नेह ले गया और नेह में न आ गया फिर अंत में तारो नास्ती में फिर न आया ये अन्य दिखाने के लिए कहा बता दिया प्रति कत्य न उपाक्य प्रत्येक रूप से ग्रहण क्या नकार हो कहा शब्द पुनर पुनर्न्या अनुगुण नास्ती ते अनुवाद हो फिर तस् नाचो ना नास्ती करके न ना कहा गया इसको कहते तो अनुवाद एक बार पहले कहा था उसका अनुवाद कर दिया ये ने। ने यह अन्य के योग्य बताने के लिए हाँ सो मुख्य मार्ग कर्मयोग ने अभिक्रम नाश अभिक्रम से नाश सत्य समाच अभिक्रम क्या अभिक्रमणम अभिक्रम उसका प्रारंभ कर्म जो प्रारंभ हो कुछ किया उसका कर्स नाश हो व्यर्थ हो जाएगा फल दिएगा ना ऐसा नहीं होता ठीक है यद तो कर्मानुष्ठान से अनेकिक का फल अकिित उत्तम तब दूच पूर्व पक्षी ने शंका की कर्मानुष्ठान में अनेकांति का फल होने में कोई संभावना नहीं स्वच्छता नहीं हो सकता है तो अकिंचित कर ये जो कहा था तब दूच ठीक नहीं यथा टी सिया कृषि आदि में क्या है कृषि आदि करते हैं कभी फल होता है नहीं होता है इसमें ऐसा नहीं वर्ष फल थे। नहीं ठीक है न कृषि वाणिज्य आदि आरंभ से अन्यतम फलम कृषि कोई करता है वाणिज्य करता है वाणिज्य करने से कभी धनी हो जाता है कभी तो लोटे लो आदि चला जाता है मूल्य जीतने लगा किसी में कभी वन्य आदि में गुरभ से आदि वसाया हो गया नष्ट हो जाता है अन्य तो फलम संभावना मात्र ऊपर स्वादी संभावना मात्र से प्रत्याशो वाणिज्य करके करता है संभावना करके ही बसा होगी करके कृषि आदि करता है वाणिज्य करता लाभ मिल जाएगा ऐसा सोच कर करता है कभी कभी हानि हो जाती है न तथा तो कर्मी वैदिक प्रारंभ से फलम अनियतम शास्त्र विरोधा वैदिक कर्म में प्रारंभ फलम अनियतम कर्म आरंभ किया और उसका फल अनिश्चित है, ये नहीं संभावना शास्त्र विरोध आ शास्त्र विधान वेद विधान विरुद्ध हो तो जाएगा ऐसा नहीं अवश्य फल मिलेगा ये जो अनेकांति का फलक कहा उसका निशत हो गया और दूसरा फल किसी ने कहा ये तुम तुम तो तो अनेक अनथ करो सी तत्व दो सब अनुसार अनेक अनथ से दोष वाला ही कर्म अनुष्ठान तथा ये नहीं सत्र योग विषय प्रारंभ से न अनेकांति का फल तुम कर्म के फल अनेकांति का नहीं अवश्य फल मिलेगा जैसे सबसे में मिलो तो कर्म का फल ऐसे ही होगा अब वे तो विचारी है एक विचार नहीं कि ना कि चिकित्सा वह तो प्रत्यवाह भी जो चिकित्सा में प्रत्यवाय होता कभी औषध देने पर कभी व्याधि बढ़ जाएगा रोगी मर जाएगा ऐसा कर्म करने पर वही तो कर्म करने पर इसमें कोई हानि प्रत्यवाह होता तो कुछ भी नहीं टीका कर्मानुष्ठान आवश्यक है प्रतिज्ञा हेतु कम कर्मानुषण अवश्य करना है प्रतिज्ञा करके निकित्सा प्रत्येक चिकित्सायाम ही क्रियमाणायाम चिकित्सा करते समय क्योंकि आधी अतिरिक्त होगा मरण होगा प्रत्येवा संभव देते ये दुख करता है व्याधि बढ़ जाता है करके मरण भी संभव है कर्म परिपाक से दुर्विवेक है प्रतिवाद क्योंकि किस का क्या कर्म कब मरने का समय होगा कोई निश्चय नहीं कर पाता औसत डॉक्टर देता है और मरने का समय होगा जाता है तो कर्म परिता के दुर्विवेक उनसे ये संभव है मरणादि है किन्तु तो न तथा कर्मानुषार में दोष होती कर्मानुषार में दोष नहीं क्यों नहीं विहित होता कर्मानुसार विहित है अवश्य फल अवैध विहित है उसमें जड़िता रहे नहीं अप्रमाण नहीं सम्प्रति कर्मानुष्ठान से फलम पृछती अभी कर्मानुष्ठान का फल पृछते किन्तु हत्या हो क्या होगा यदि प्रत्येक बार नहीं कर्म करेगा तो क्या होगा फलपुत्र ठीक है उत्तरार्थम व्या विभक्ति फलम कटे की श्वक के उत्तराध स्वल्पम धर्म धर्मस्य प्रायते महत्वयात इसकी व्याख्या करते है कर्म अनुषण का फल कथन करते सल्पम योग धर्मस्य। योग धर्म का स्वम अति अनुष्ठित थोड़े भी अनुष्ठित किया गया है तो त्रायते महत्व त्रायती रक्षण रक्षण कारण रक्षण महत्व महत्व बड़े हुए कौन संसार हुए ये संसार हुए सबसे बड़े हुए जन्म मनाक्षणा जन्म मनाक्षणा संसार उससे भी रक्षा करता है ठीक है नहीं सम्यक ज्ञान उत्पादन द्वारा न यहाँ जो कभी कर्मयोग से संसार से रक्षा अच्छा होती है तो क्या कर्म से ही संसार से रक्षा अच्छा किस होगी सम्भव ज्ञान उत्पादन करना थोड़े भी कर्म करता अंतर्गत होता है आगे आगे धीरे धीरे बढ़ता है जन्म जन्मांतरा अध्यस्तम दानम अध्ययन तप तेने का भ्यास योगे नत्ये व्यसते पुनः कितने जन्म में जन्म जन्मांतरा अन्य जन्म में अन्य जन्म में कभी क्या अभ्यास किया था जो दान अभ्यास में सब किया है तो उसी अभ्यास से आगे फिर अभ्यास करता है इसे कुछ ही थोड़े करता है तो जो नहीं होता है वो रहता है संस्कार होकर के आगे फल देता है यदि कर्म थोड़े से भी शुद्ध कर्म किया है पुण्य किया है निष्काम होकर कर्म आदि कुछ उपासना आदि करने पर आगे फल अवश्य मिलता है संसार रक्षा होती है इसे जितने हो सकता है सर्वदा कुछ न कुछ धर्म पुण्य प्राप्त करना चाहिए दुर्गुणों को त्याग करना चाहिए और दुर्गुण रहेगा बढ़ेगा और जो सदगुण है कुछ सदाचार है पुण्य कर्म है वह आगे अध्ययन पापा जितने जितने करता है तो का नहीं होता है इसे संसार भविष्य रच करता है कैसा समय ज्ञान उत्पादन ज्ञान की तो उत्पत्ति के साधन हो जाता है जितने जितने कर्म पुण्य कर्म अगर इच्छा नहीं करे तो सब कर्म ज्ञान का साधन है सर्वप प्रसिद्ध ध्यान निमित्सम अच्छुत यति तपस्वी भवति पंक्ति पावन पापन चुष्म सर्व प्रसिद्ध सर्वता प्रसिद्ध तो अच्छुत्व निमित्स ध्यान अच्छुत परमात्म के निमित्स यदि ध्यान करता है एकदम देय चिंता लगातार प्रत्येक एकता ध्यान लगातार चिंतन करता है भगवान को थोड़े एक क्षण विस्थित हो जाता है मन इधर उधर मन भारत करें यति तपस्वी होती है यत्न करने वाला सब उसी हो जाता है पंक्ति पावन पावन पंक्ति को पवित्र करने वाला होता है पंक्ति पावन तो में भी पवित्र है पवित्र हो जाता है परमात्मा का ध्यान करने पर इससे थोड़े से भी धर्म यदि करता है तो पवित्र होता है ये संसार है क्या हो जाता भया। कर्म योग में मुख्य निष्काम होकर कर्म करने के लिए कहा गया तभी ज्ञान का साधन होता है सकाम कर्म करने पर भी अगर कुछ धीरे धीरे काम में हो करता है फिर वैराग्य हो तो दिशा होती है निष्काम होकर कर्म करता है तो सब जितने आश्रम कर्म है नित्य अन्य कर्म तो ज्ञान का साधन ही और काम्य कर्म भी यदि कामना रहित होकर कर्म करता है तो सब ज्ञान का साधन हो जाते हैं ब्रह्म सूत्र में आया सर्वापेक्षा से व्यज्ञान समय वेदान तम ब्राह्मणा विविध व्यज्ञ नप वृद्धा रहने के बाद क्या है। जितने वेद अध्ययन व्यज्ञ दान तप सब कुछ ज्ञान का साधन हो जाते है इसलिए थोड़े से भी असंग होकर के कर्तृत्व फल इच्छा त्याग कर्म करता है उपासना करता है यज्ञ दान गेदान तत्पुर आदि कुछ करता है वो संसार को ऐसी रक्षा करता है ज्ञान उत्पत्ति के साधन होकर सारा लोके तो ये श्लोकों में कहा गया बुद्ध बुद्धि तो है अस्ता बुद्धि अंतरानी आदि काणाद आदि शास्त्र प्रसिद्धा विजय ये ज्ञान योग कर्मयोग कहा गया उसको छोड़कर अन्य भी बुद्धि तो बहुत है कणद के द्वारा कहा गया वैश्विक गौतम के द्वारा संख्या और कपिलख्या अलग है ये तो संख्या ज्ञान कहा गया अन्य सब शास्त्र प्रसिद्ध है बहुत बुद्धि तथा से कथम बुद्धि उपदेश दो का उपदेश क्या ये कैसे ऐसे संक्रांत सत्र ये यम सांख्य बुद्धि योग्यमाण लक्षण जो सांख्य में बुद्धि कही गयी है और योगी में कहने वाले भक्ष्यमाणम लक्षणम ये लक्षण का स्वरूप जिसका स्वरूप आगे कहा जाने वाले आगे कहेंगे व्यवसाय आत्मिका बुद्धि आत्मिका बुद्धि गुरु नंदन गुरु नंदन बहु शाखा ही अनता बुद्ध योगी तो बुद्धि व्यवसाया हे गुरुनंदन यह व्यवसायत्मिक बुद्धि एका एक निश्चात्मी बुद्धि एक और अव्यवसाय बुद्ध यहाँ अनंता जो अनिश्चित बुद्धि वाले उनकी बुद्धि बहुत ही अनंत बहुत सखाए एक ही बुद्धि व्यवसायत्मिका ये सांख्य और योग बुद्धि ठीक है सा प्रमाणुता बुद्धि एक ही प्रमाणभूता बुद्धि जो भगवान ने कही व्यवसायत्मिका है बुद्धिरा अविवेक मूला अप्रमा अप्रमाण अन्य जो बुद्धि है अविवेक मूल के ये बुद्धि भगवान के इष्ट है ज्ञान जो कर अचितने प्रमाणनीतुशा बहुशाखा व्यवसायत्मक बहु बुद्धे, बुद्धे मगे प्रभुताया विवक्षि फलम व्यवसायत्मका निश्चय स्वभा एक बुद्धि इतर विपरीत बुद्धिशाखा चेत बाधि का जो तो निश्चय आत्मिका बुद्धि है अन्य बुद्धि के बाधिका इतर विपरीत बुद्धि अन्य से विपरीत बुद्धि जो शाखा भेद से शाखा नाम भेद से अन्य शाखा भेद न इतर विपरीत बुद्धि ना बाधिका ठीक है मैं बुद्धिंत व्यवसायत्मिका बुद्धि है सेवा मार्गी प्रभुताया विवक्षित फल इसका फल क्या है व्यवसायत्मिका बुद्धि का फल है इस विपरीत बुद्धि साकार से भिन्न भिन्न है बादिक इतरा। इतरा नहीं। नहीं। वो का बाधिक है बाधक करने वाले प्रकृत बुद्धि है अपेक्षा इतर इतर मतलब अन्य किस अन्य सांख्ययोग और कर्मयोग इससे छोड़ करके बाकी जितनी बुद्धि है सब विपरीता अप्रमाण जनिता प्रमाण से जनता नहीं प्रमाण न जनिता प्रमाण जनिता न प्रमाण जनिता है अप्रमाण भ्रांति विपरीत तो कैसे बुद्धि सब कपोलो कल्पिता अपने मन से कुछ न कुछ कल्पना कर सब तर्क से कल्पना करने लगे तो कोई बड़े वो भी कुछ कल्पना करेगी पहले तो खंडन कर दिया और कोई आकर की ये खंडन करे दूसरे कुछ करने लगा ये सब बुद्धि शास्त्री की जितने बुद्धि ये सब विपरीत बुद्धि शाखा भेद हो का भेद ये संसार हेतु है अलग अलग सब जीवन शाखा भेद कब से भाटिका जितने बुद्धि सब ये सब बाद बाध करने वाली निश्चय आत्मिक बुद्धि तत्व हेतु कैसे होता है सम्यक प्रमाण जनित्वार सबु बुद्धि की बाधक ही ये बुद्धि क्यों ये सम्यक प्रमाण जनित्वार एक पदे सम्यक प्रमाण जनित्वार सम्यक प्रमाण जनित्व एक पदे सम्यक यथार्थ प्रमाण से जनित वेदांत प्रमाण वेदवा के मार्गी एक गुरु नंदना ठीक है निर्दोष वेद वाक्य समुद्धत् समय का प्रमाण है समय क्या है निर्दोष वेद वाक्य है वेद अपुष है उससे उत्पन्न होने से इसमें कोई शंका दोष की शंका है उत्तम उपाय उपे उत्तम बुद्धिज्ञ उपाय है बुद्धि कर्मयोग उपेय बुद्धि ज्ञान योग दो में ही बुद्धि साक्षात पारंपरिया ज्ञान संसार हित ज्ञान योग तो साक्षात संसार हेतु ज्ञान का है निवर्तन और कर्म योग परंपरा से अंत शुद्धि ज्ञान प्राप्ति परंपरा से भी संसार हेतु ज्ञान का निवर्तन उत्तराधम व्याच के, के उत्तरार्धम बहुशाखा ज्ञान बुद्धि व्यवस्था है न उसकी व्याख्यान करते भाष्य में या पुनर्तरा बुद्ध ये ये दो एक बुद्धि है ज्ञान योग कर्म योग के लिए कहेगी उसको छोड़कर करेगी तरह बुद्ध है जितने है यह आसान शाखा भेद प्रचार अवसार अनंत अपारो अनुपरत संसार संसार उपरो नहीं होता है अपार नहीं होता है अनंत होता है संसार ज्ञान के नान तो नहीं होते अनंत है शाखा भेद प्रचार शाखा भिन्न भिन्न के विस्तार अलग अलग होकर के संसार बढ़ता रहता है नित्य प्रत्य न रहता है प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त अवसार से उपरता प्रमाण जनित विवेक बुद्धि के, के कारण जब ये विपरीत बुद्धि सब समाप्त हो जाते हैं अनंत भेद बुद्धि नष्ट हो जाएगी तो, तो संसार अभी नष्ट हो जाएगा परम ठीक है मैं प्रकृत बुद्धि जो तो अपेक्षा या अर्थांतर जो का इतर या पुनर्वित बुद्ध है तो धाम इससे अन्य प्रकृत बुद्धि जो है सांख्य बुद्धि कर्मबुद्धि योग बुद्धि इसको छोड़ करके अन्य जितने आसाम तो आसाम अनर्थ हेतु तेती ये अनर्थ हेतु के शाखा भेद प्रचार की काम अनंत अपार है अप्रमाणिक बुद्धि नाम प्रसस्तान अनु प्रसन्न किया अप्रमाणिक बुद्धि जो कल्पना करके कुछ प्राप्त तो हुआ उससे पीछे कुछ कुछ कल्पना करे और कुछ कल्पना जैसे कोई संकल्प करता है उसके पीछे तो और संकल्प उसके पीछे और संकल्प कुछ प्राप्त हुआ एक मिथ्या बोला उसको पाने की और मिथ्या उसके पीछे और मिथ्या जैसे कुछ कल्पना कर कुछ प्राप्त तो हुआ उच्च के पीछे और कुछ प्राप्त तो हुआ ऐसे बुद्धि होती प्रशस्ता प्रसाद प्रसाद प्राप्ति उसके पीछे प्राप्ति अप्रमाणिक बुद्धि जो प्रमाण में प्रमाणित है कि अप्रमाण कल्पना करो उसकी राज्य में सर्प कल्पना करता है कोई थोड़ी देर ऐसा है सर्प नहीं है कुछ पानी चल रहा है क्यों तो कैसा नहीं ये तो जगत धारण नहीं ये कोई घूमने में कोई छिद कर दिया रेखा की चलाई से दिखता है कोई बैठा नहीं माला गिरी कोई तो बैठा नहीं कोई दंड लाठी पड़ी ऐसे कल्पना चलती है प्रमाण जनता वो देखे रज्जु बुद्धि और कल्पना करने वाला भ्रम से बहुत ये से जो होते अतीरो बुद्धि परिणाम विशेषाई सब बुद्धि के परिणाम प्रमाण से नहीं बुद्धि में कुछ न शाखा भेद विस्तार इनका प्रचार प्रसारण तो प्रभु उसके कारण संसार ऊपर कम ही होता है संसार अनंत के अनंतत्व संसार में क्या समय ज्ञान मंत्र निवृत्ति भी रह सकता समय ज्ञान के बिना संसार की निवृत्ति नहीं होती इसे संसार अनंत होता है अपार होता है उपरतनी होता है अपारत्व अपार कैसे अपार अविदेश अपारत्व कार्य से सत वक्तभत कारण भी कार्य संसार है वक्तुगत वास्तव को कारण नहीं है ये इसलिए अनुपरत होता है तो तो पर अनुपत कैसे स्पष्ट करते नित्य नित्य प्राय पता तो वित्तीय न होती यही पड़ते नहीं संसार कथम तरी तिवृतिया पुरुषार्थ फल समाधि फिर संसार के निवृत्ति कैसे की पुरुषार्थ फल मुख्य कैसे प्राप्त होगा ऐसा संतान से कहते हैं प्रमाण जनित विवेक बुद्धि के, के कारण विवेक बुद्धि निमित्त से ये सब विपरीत बुद्धि नष्ट होती है नहीं तो विभिन्न विपरीत बुद्धि चलती तो शास्त्र प्रमाण से यथार्थ विज्ञान हो तो जितने कल्पना अप्रमाणित बुद्धि बुझाई तो भेद नष्ट होने पर संसार अन्ने वेतरे वे का अनुमान आगमने पदार्थ परिशोधन निष्पन्न विवेकात्मिक या बुद्धि विवेक बुद्धि के, के होगी अनुमान करना अन्य व्यकन अन्य व्य अनुमान अन्य व्य रूप अनुमान केवलते अनुमान आगव प्रमाण है पदार्थ परिशोधन पदार्थ का परिशोधन करना पड़ेगा तब तक तब पत्रकार पदकार अन्य व्यति करते मैं कहूँ मैं जागृत अवस्था में हूँ सपन में हूँ सुश्रुति में हूँ तीनों अवस्था में रहने वाला में हूँ जागृत अवस्था सपने में नहीं सपन अवस्था सुश्र में नहीं सुश्रुति में, में जागृत सपन दोनों का अभाव है समाज में सुश्रुति का भी अभाव है जागृत सपन सुश्रुति का व्यतिरिक्त होता है आत्मा का अन्याय होता है ऐसा की सिद्धता न बढ़ता तीन अवस्था से मैं भी नूँ तीन अवस्था को जानने वाला है आत्मा तत्व कैसा है जो सर्वत्र अनुगत है घट स्थान पटस्थान अस्थि अस्थि अस्थि सब रूप सर्वत्र अनुगत है ये सब अन्य व्यक्ति के द्वारा अपना तत्व तम पदार्थ का निश्चय होता है मैं हूँ जागृत स्वप्न सीन अवस्था में रहने वाला और तीनों अवस्था में रहने वाला जागृत अवस्था जागृत नहीं स्वप्न प्रकृति सर्व जागृत में नहीं यही विचार करके अन्य निश्चय करता है अनुमान करता है जो दृश्य होता है मेरे से भिन्न है जैसे सामने हटाफट आदि दिखता है मेरे से भिन्न है जो जनते में ग्रहण होता है और दृश्य मेरे से भिन्न है मैं नहीं तो देहादि इंद्रिय आदि दृश्यता से ज्ञ इनको मैं जानता हूँ और बुद्धि अज्ञान प्राण मन सब कुछ को मैं जानता हूँ इसलिए मेरे से वो भिन्न है और जो मेरा है वो मैं नहीं हूँ मेरा शरीर मेरे इंद्रिय मेरे प्राण मेरा मन मध्यस्थ में जो होता है मेरे से भिन्न है क्यूँकि जैसे सत्व होते हमारे कटक कुंडल गृह अधिकम मध्य जो ज्ञात होते तो मेरे से भिन्न है जैसे देह इंद्रदि पांच तो सब कुछ मेरे मेरे ऐसे ज्ञात होने से मेरे से भिन्न है इसी प्रकार अन्य व्यति के द्वारा अनुमान करके मिथ्या है दृश्य द्वारा अनुमान करके आगम प्रमाण ले कि सौ मिथ्या है एक आदित्य सत्य है और न जाए तीय्यादि के आत्मतत्व नित्य है ये सब द्वारा पदार्थ का स्वम पदार्थ का परिशोधन भाष्यार्थ को छोड़ करके लक्ष्यार्थ शुद्ध चैचा नकुटत्व को लेना है ये परिशोधन करने पर ही विवेक बुद्धि होती परिशोधन पर निष्पन्न होती विवेक आत्मिका जो बुद्धि विवेक बुद्धि होने पर ताम निमित्ती कृत्य विवेक बुद्धि निमित्त उसको निमित्त करके समुत्पन्न सम्यक बोधान विवेकवन दिव, दिव, से सम्यक उत्पन्न होता है सम्यक साक्षात्कार होता है उसके अनुरोध से प्रकृत विपरीत बुद्ध है जावृत्तों जितने विपरीत बुद्धि है बहुत शाखा बहुत कल्पना बहुत तो मतलब अलग अलग नया नया शुरू करते जाते हैं हमारा कुछ चले हमारा कुछ चले अलग अलग करते सब विपरीत बुद्धि नष्ट हो जाती है आंसू असंख्या होता है आंसू ये विपरीत बुद्धि कितनी है असंख्या असंख्या और बढ़ते जाते कोई कुछ करते सब विपलता बुद्धि समाप्त हो जाती है एक सत्य ज्ञान है विपलता बुद्धि बहुत ही असंख्या जागृत है फिर निरालंबन क्या संसार होती फिर वो संसार कहाँ रहेगा संसार से विपलत बुद्धि के कारण ज्ञान के कारण वो सब समय ज्ञान समर्थ हो तो निरालंब आलम्बन ही संसार होता नहीं रहा जो कैसे रहेगा आलम्बन ही करना हाथों का सत्य नहीं समर्थ होता है हो जाता संसार या पुनरित उपक्रांता तत्व ज्ञान अपनु संसार विचलित बुद्धि अनु जो आरम्भ किया था जो इतर बुद्धि है यह पुनः तरह बुद्ध है जो अनुक्रांता सही पहले उपक्रांत आरम्भ किया गया तत्व ज्ञान ना अपनुद्ध तत्व ज्ञान से जो नष्ट होते संसार के आस्पद प्रतिष्ठा विषय आश्रयभूत विचलित बुद्धि से संसार जो तत्व ज्ञान से नष्ट होती वो विपरीत बुद्धि विपरीतबुद्धि कथन करते बुद्ध दाख्या बहुशाखा शाखा या बहु शाखा बहु बहुत है बहुत ठीक है बुद्धिना वृक्ष से बहु शाखित वृक्ष की तो शाखा हे बुद्धियों के कैसे बहुत शख बहुत भेद अलग अलग बुद्धि एक एक बुद्धि प्रति शाखा भेद अभांतर विशेष तेन बुद्धि नाम असंख्य प्रख्यात एक एक बुद्धि के शाखा भेद का अभार बीजेपी अलग अलग है ऐसे के असंख्यता प्रतिशा का अभाष्य में प्रतिशा का भेद है न ही अनता बुद्ध प्रत्येक शाखा में भेद भेद होकर के ऐसे बुद्धि अनंत हो जाते हैं बुद्धि ने अंतिका अनंत प्रसिद्धि प्रदर्तनाथ ही शब्द बुद्धिशाखा वेदन ही प्रदाय है बुद्धि अनंत है प्रसिद्ध इसको प्रकट करने के लिए ही शब्द दिया समय ज्ञानवता यथत्व बुद्धिभेद वाक्म अप्रसिद्ध तो तो नित्यास क्या जिनको समय ज्ञान हो गया ऐसे बुद्धि बुद्धिभेद भिन्न भिन्न उनके लिए प्रसिद्ध तो संक्रांत से कहते ये बुद्धि समय ज्ञान वाली की नहीं के ऐसा अनंत बुद्धि बहुत सारा था कैसा उसका तो जिनके निश्चय बुद्धि प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रही था ना प्रमाण से जनित विवेक बुद्धि जिनको ऐसा नहीं उनको तो एक बुद्ध ही बुद्धि ज्ञान ही मुख्य साधन उसका उपाय कर्म योग जो ज्ञान मार्ग और कर्म वर्ग अरे बाकी कर्म भी वेद वित जो कर्म मनास्म विध कर्म उसको छोड़कर बाकी जितने स्वप्रमाण जनित यह अभ्यवस ना जिनके नीचे शास्त्रों नीचे नहीं उनके कल्पना बहुत उसको शास्त्र वालो करके अपने कल्पना करते हुए कितने करते जाते है इसमें शंका भी थी जो बुद्धि से अफेद कपिल आदि के दर्शन अलग, के के अलग अलग है और नास्तिक नाधुनिक अलग अलग बुद्धि का विचार करने वाले बहुत है जितने है बहुत तो बुद्धि है तो दो ही बुद्धि भगवान ने कही ये क्यों है तो उसके लिए कहा गया एक ही है देवस आत्मिक बुद्धि है की यही ज्ञान योग उपाय है और कर्मयोग उसका उपाय ये शास्त्र में कहेगी उसको छोड़ करके और ये ही बुद्धि होने तो पर बाकी सब विपरीत बुद्धि नष्ट हो जाती और है और बाकी जितने विपरीत बुद्धि अपने कल्पना से सब तो कल्पित करते बुद्धि से मन से जनित नहीं है वो अनंत बहुत साखा है जो संसार का हेतु है और तो जब अप्रोक्ष ज्ञान हो जाता है इससे शास्त्रीय प्रमाण जनता बुद्धि पदार्थ तो शुभन से महावा के हो जाता है तब तो सब विपरीत बुद्धि नष्ट हो जाती और विपरीत बुद्धि के तो कारण जो संसार रहता है संसार भी नष्ट हो जाता है ये कहा गया आगे यदि सांख्य योग प्रमाण होता बुद्धि सांख्य योगा एक, प्रमा एक प्रमा बुद्धी। बुद्धी तो ही प्रमाणभूता बुद्धि सांख्य बोली योग बुद्धि तो सर सारे चित्ते किमी स्थिर न होती वही सबको चित्त में स्थिर हो जानी चाहिए क्यों नहीं होती ऐसा संक्रांत करते यहात्म बुद्धि न्यवसायत्मिक बुद्धि से वर्ण नहीं है अलग अलग रमता अलग अलग वाचम वाचम रता चल जामीनातावन् वेद वादर पाथ नीति वादि वाचम अभिपस्थित प्रवतनते अभिपक्षित विद्वान लोग को कहते हैं पुस्तिका वाचक पुष्पयुक्त फूल जैसे सुंदर दिखता है बड़े तो सुनने के लिए बड़ा अच्छा लगता है ऐसे कहते सुनते बहुत अच्छा बहुत बढ़िया वेदवाद वेदवाद में जो तो हैं वो कहते स्वर्ग आदि जो सुख है उसके अन्य नान्य अन्य कोई नहीं कुछ लोग यह लोग सुख मानते स्वर्ग आदि भी नहीं मानते और आस्थिक स्वर्ग आदि मानते उससे अतिथिता नहीं सकते तो ये जो कहते उसके आगे के साथ उसका संबंध है <laughs> पुष्पितां वाचं ऐसे प्रबधनतीस्प वाणी सुंदर लगता है तो यह अपहृत चेत कामिना उसके द्वारा चित्र अपहृत हो जाता है सुनने बड़ा अच्छा लगता है जो कामी कामना करने वाले अपने कामना के कारण काम अवसाद निश्चय आदमी का बुद्धि न प्राय जो अपने कामना वासना है जो कुछ सुनते है कहीं कुछ कोई कुछ करता है कोई कुछ कर दिया, तो कर दिया कोई आसना बना दिया प्रबलता बड़ा बनी गया जिनके उन्हें वासना है वो फिर जाता है वही बन जाना अच्छा है वो बड़ा अच्छा बड़ा खुश होता है फिर पढ़ाई चलो चलो। ये सब करने लग जाते है कामना करना फिर शास्त्र निश्चय नहीं होती निश्चित में बुद्धि न प्राय स्थिर होती स्थिर नहीं होती वासना बहुत ही तो मन में होता है करने के लिए तो सोचने स्थिर नहीं होती के याम इम पुस्तका इमान ये अध्ययन विधुपात प्रसिद्धत्व कर्मकांड रूपाया वहां विभुक्ति ये लौकिक धन संपत्ति की अपेक्षा जो आस्तिक है शास्त्रीय है वो तो, तो ये कर्मकांड में जो कहा गया है उसको लेते अध्ययन विधुपात स्वाध्याय अध्यतव्यय ये अध्ययन विधि स्वाध्याय अपनी शाखा का अध्ययन करने के लिए विधान किया गया त्रिवनी को ब्राह्मण क्षेत्र विषय को संस्कार करके वेदा अध्ययन का विधान किया गया अध्ययन विधि से उपातर प्राप्त हुआ सारे कर्मकांड वेद उसमें प्रसिद्ध है कर्मकांड रूप उसी वाणी को यहाँ लेते पुष्पिता से कर्मकांड को लेते ज्ञान कांड कर वक्षमाणा क्रिया विषय तो बहुलाम इत्यादि दस आगे कहेंगे वक्षमाणा पुष्पिता क्रिया विशेषक भूला आने भोगेश्वरी गति वाले किंसू को ही पुष्पशाली शोभा माना अनुभ थे लेकिन पलाश होता है किंसू को कहते उसके सुंदर गर्मी के समय बड़ा सुंदर दूध बड़ा लाल लाल बहुत सुंदर दिखता है पुष्प भर जाता है बड़ा शोभ ना न पुरुष भोग्य पल भागे न गंध रहे उसको कोई दुष्काम लगाते और न कुछ रूप रंग बनाते तथा यम अभी पुष्प जो है कार्य सुगंधादि नहीं होता है पूजा दिन उसको कई नहीं करते तथा यम कर्मकांड आदमी क्या कर्मकांड जो है सूर्यमान दर्शाया रावण या सुनते सम्भ होता है स्वर्ग में जाएगा ब्राह्मण वो प्राप्त करेगा वहा उपलब्ध थे ये वाणी श्रामय सुनते सम्भव पहचा होता है साध्य साधन संबंध प्रतिभा क्योंकि जब साधनों के साथ साध्य वाहन होता है एक अन पर यह फल मिल एक अन्न पर यह फल फल सुनते बड़ा खुश लगता है न तो ऐसा निरति से फलभागी निजत्य से फल देने वाले नहीं है निजत से फल है केवल ज्ञान से मोक्ष कर्मानुष्ठान फल से अनित्य कुछ भी कर्म करे कर्म अनुष्ठान से जो फल करता होगा कोई फल अनित्य नहीं उनसे हो सकता है तो वो अनित ही वो कहते हैं, से लोगो अक्षय भी चातुर्मा आगिनो आगे में सुकृतम भवती चातुर्मा कर्म करने वाले उसके सुप्र अक्षय हो जाता है कहीं अपार्म अमृत आगुम समरस पानी के मुक्त हो ऐसे इसको लेकर के बड़ा सुंदर लगता है किंतु वस्तुतः वो अनतिशय फलभारी नहीं वो कर्म फल अनित है इसलिए कहा पुष्पित आमाज पुष्प है या मीना पुष्पित्रमाज वाक्य लक्ष्यते अर्थवत्व प्रतिभाना वस्तुतस्तु न अर्था वाक्यम अर्थाच वाक्य लक्षण भाष्य में वोक्ष्यण पुष्पिता पुष्पित शोभमुस्तवृक्ष शोभन स्वयं रमणीयां सुनिबा चलता है वाच वाक्यलक्षण प्रवदंती वाक्यलक्षण कि वस्तुवाक्या लक्ष्यते वाक्य च लगता है अर्थ हो तो प्रतिभा अर्थभान होता है सो वस्तुत न वाक्यं अर्थसवाद नहीं अर्थस स्वर्गा वास्तव नहीं पारमार्थिक नहीं ये पारमार्थिक नहीं वो मिलेगा अर्थाव वास। जैसे वास्तव जल मरु में दिखता है वो अर्थ जल ही नहीं जलाभा इस प्रकार स्वर्ग इतने जितने सुपय वो तो वास्तव नहीं अनित मिथ्या है, है इसलिए वास्तव अर्थन होने से है अर्थावास होने से उसको प्रतिपादन करने वाले वाक्य वो वाक्य नहीं अर्थव तो भान है अर्थ ही नहीं इसलिए कहा गया वाक्य तो लक्षित होता है नहीं ऐसा कौन कहते के अविपस्थित है अल्प मेरस अल्पबुद्धि वाले अभिवेकिन ठीक प्रवक् नाम वेद वाक्य तात्पर्य परिज्ञान अभाव अनुसूचित ऐसा कहने वाले कर्मकांड को प्रमाण सर्व आदि विशेष ऐसे कहने वाले वेद वाक्य तात्पर्य परिज्ञाना भाव वेद में तात्पर्य ज्ञान नहीं इसके कारण ऐसे कहते और सामान्य लोग जो कहते हैं धन सम्पत्ति छात्री को तो और निक अलबुदिदे अभी वेदवाद वेदवाक्यादा फलाना साधना विधेशाण प्रकाश का आसक्ति तनिष्टम तदर्तमेंशेषं वेद के वक्य वेदवाद वेदवाक्या वेदवाक्य के साथ बहूनाथवाद बहुत अर्थवाद फलाना साधन विधि के अंग है प्रकाशित करने वाले वाक्यक्ति उसमें आसक्ति वेद वाक्य में बड़े आसक्ति फल है उसका साधन है विधि है कनिष्ठत्म सदम उसमें निष्ठा कर्म कार्य करने वाले ते विश्वनीता वेदबादरता वेदवाद में रथ आसक्त भाष्य में वेद बहादरता वेदबादरता बहुवर्थवाद फल साधन प्रकाश के सु वेद वाक्यु अर्थवाद फल साधन उसको प्रकाश करने वाले वेद <coughs> रख के वैद वाक्य कर्मकांडा फल कर्मकांड यही फल कहते नान्य अस्थित अन्य ठीक है स्वर्ग प्राप्ति आदि यहाँ स्वर्ग पश्वादी पाठी स्वर्ग पश्वादी फल साधने देव कर्म देव अस्ती नदनशिला स्वर्ग पशु फल के साधन याद आदि इन कर्म से अन्य कुछ है नहीं एवं बाधि यही से करने वाले स्वभाव ठीक है ईश्वर व मोक्ष व नास्तिक लोग वेद प्रमाण को वेद वाक्य को कहते कहते वेद वाक्य से प्रमाण हो जाए फल हो जाएगा कर्म करें तो कर्म से फल मिल जाएगा ऐसा कहते कहते न कोई ईश्वर है न जो वेदांत लोग मुख्य कहते वो कोई है नहीं बस स्वर्ग गया वही मुख्य हो गया नास्तिक भगवंत नास्तिक आसन नास्तिक हो जाते ना, और जो वस्तुतः स्वर्ग नहीं मानते होता वो नास्तिक आवेदन वो भी है। कुछ नहीं मानते ये सब नहीं मानते कुछ नहीं समय ज्ञानवंत ना कौनती समय ज्ञान नहीं होते ऐसे जो कहते हैं वीरा भवता परम् नान्य दर्शय दिनम् ओ